बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोदय गोपीजन सयुत बिंदव मनोहर पतरु के वंशाकूवश्च कृपासीधुव्यवच पतितान पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मुकोचा पंगुघयत गिरी ये पहंग वंदे परमाधव बृंदीदे वै पिया वै केशवश क्तिपदी देवी सत्वत्यो नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती तथोज मुदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्र प्रकाशने गुरभक्ति भक्ति प्रमोदा जगद सदा पिभवनमीष्ट दोहम तेतास्पम शिव विरचि शरण्यम भीतातिहम पनतपालदीपोत वंदे महापुषते चरनिंदम स्तक्ता दुस्तसुरेपि तराज्जलक्ष्यम धर्मीष्ठर्ज वचसा जदगा धरण्यम मेघ दैत्यपिवधाद वंदे महापुरषते चरनिंदम स्त्यक्ता दुस्तसुरेपि त्वराजक्ष्यं धर्मीर्जवचा जरण्यम मायामी गदय तपसा बद वे महापुरश ते चरणारविंद यदवनखचंदम छटा विस्फुजित कि गपवधु स्वर्शी पूर्णागरसागरसारूर्ति साराधिका कदा कृपा करो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नेतानंद सियाद्वैत गाधर शिवा सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैत प्रभुनेैतगदाधर शिवाशादी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरी हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलबित भुजौ कन का बुधात संकेतनकमताक्षजबर जुगध वंदे जगत्कुणतारौ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे बागी सजस्य वदने ल्मी से चक्षसि यस्यास्ति हृदय संबी तिंगम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे पशा निशदिद क्षण पशा निशदिदम खणभंगुनिष्ठ वैराग्य रागरसिको भक्ति बैराग्य रागरसिको भौक्तिष्ठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपाजी ने बताएं इसी जगत की जितना सारे व्यवस्थाएं बना बनाते हैं आदमी इसी जगत की जितने सारे व्यवस्थाएं सब टेम्पोरारी हैं इस जगत में जितना सारे व्यवस्था बना लेते हैं संसारी आदमी अपना सिक्योरिटी के लिए सारे व्यवस्था अस्थाई है टेम्पोरारी है लेकिन माया में फंसे हुए आदमी ये सब जानते नहीं है शास्त्र में बताए ये जो पद्म पुराण जी का पद्म पुराण में लिखा हुआ भागवत जी का महिमा इसमें इस श्लोक इस दे के शुरुआत किए पश्याशम जगद इदम क्षणभंगष्ठम बैराग गोराग ऋषिको भव भक्ति निष्ठो ये गोकर्ण जी महाराज माया में फंसे हुए पिताजी आत्मदेव जी को ये उपदेश देते हुए ये बात कहा भले पिताजी बांचना चाहो तो हर वगत चिंता करो ये जगत का कोई भी व्यवस्था आपको बचाने वाला नहीं किसी भी हालत से इसका बहुत सारे प्रमाण भी है इस जगत में बैंक की अमानती पैसा सुंदर मुकान बहुत सारे सिक्योरिटी लेकिन फिर भी हृदय में कोई शांति नहीं है और मन में एक ठो एक किस्म का डर भय बने रहते हैं भय से छा छुटकारा मिलने का कोई रास्ता नहीं हर वक्त एक किस्म का टेंशन भय भागवत जी महापुराण में बत, बताया सुंदर करके भयम द्वितीय विनिवेशात अवत विपर्जय श्रुति भयम द्वितीय विनिवेशस्त ईशाद अपेतस्व विपर्जय अस्ति तन्मया तो आभे तम बुध भक्त एसम गुरुदेव तात्मा ये सब श्लोकों का लंबा चौड़ा व्याख्या है सिर्फ इतना इतना बताना चाहूं कि भय कहां से उत्पत्ति होते हैं संसारी आदमियों का बर जब भगवान की चरण से गुरु वैष्णव का चरण से जब मन हट जाते हैं तभी डर आते हैं ये डर से कोई छुटकारा है नहीं क्योंकि ये अनजाने एक वह, एक डर सताते हैं हर, हर वक्त पद्म पुराण का महिमा में सुंदर बताया आप लोगों का ख्याल है आप लोग विचार करते हैं शायद सर्गराज इंद्र जी महाराज बड़ा सुखी हैं क्योंकि ये वो तो स्वर्ग का राजा है सिंहासन में बैठे हुए बहुत सारे दास दासी कितना सारे नौकर चाकर कितना सारे सिक्यूरिटी कितना सारे व्यवस्था है मौज मस्ती लेकिन शास्त्र में बताएं न च इंद्रस्व सुखम किंचखम चक्रवर्तिन सुखम अस्ति विरक्तस्व मुनेरे रेखांत जीवन पद्मपुराण का आयु श्रम भागवत जी का महिमा में लिखा हुआ है आप सोचते हो कि इंद्रजी सुखी हैं लेकिन बिल्कुल नहीं इंद्र जी सुखी नहीं हैं न च इंद्रस्व सुखम किंचिन्न न सुखम चक्रवर्तिन ये धरती का कोई भी चक्रवर्ती राजा वो भी सुखी नहीं है सुख कहाँ है इसका उत्तर देते हुए बताएं सुखम अस्थि विरक्त स मुने एकांत जीवन जो मौन व्रत धारण किए हैं जो एकांत में रहते हैं मौन व्रत को धारण किए हैं भगवान का चिंतन भगवान का कीर्तन शरण मनन में लगे हुए हैं इनके दिल में कोई भार, भय डर बोल के कुछ नहीं है ये जो हमने बताएं इसमें गलत समझने का भावना चांस है बला इधर जो बताएं इंद्रों का भी सुख नहीं है देश का कोई चक्रवर्ती राजाओं का भी सुख नहीं है असुख किसका है सुख मस्ती विरक्त जो विषय से विरक्त हो गया है विराग जिसका आया है हृदय में विषय से मन हट गया है उसका कोई डर नहीं है विराग का दो किस्म का व्याख्या हो सकता है वैराग्य विराग जिसको बोला बोला जाता है एक है विशेष रूप में अनुराग वो है विराग भगवान का चरण में विशेष रूप में अनुराग पैदा हुआ तो उसका दिल में कोई डर नहीं रह सकता और एक व्याख्या हो सकता है विगतो राग विगतो राग अर्थात जिसका विषयों में जो प्रेम था वो हट गया तो दोनों का एक ही माने होता है विश्वास से दिल हट गया मतलब भगवान में लग गया और भगवान में लग गया मतलब विश्वास से दिल हट गया मौनो व्रत तो किसको बोला जाता है जिसका जीवन में संसारी बातें बोलने का कोई इच्छा नहीं है जिसका दिल में हर वक्त भगवान का कीर्तन स्मरण करने का इच्छा है इसका ही बारे में बताया गया जो मौन है मौन मतलब एकदम चुपचाप हो जाना ये अर्थ नहीं है कोई कोई संप्रदाय इसका माने ये रखता है कि चुपचाप हो जाओ कुछ बात मत बोलो ये नहीं इसका भक्ति पर व्याख्या ये है जो संसार का कोई बात मत बोलो केवल भक्ति का बात भगवान का कथा कीर्तन ये बोलने से मौनता खंडित नहीं होता मौनोव्रतो खत्म नहीं होता तो सूखम अस्ति विरक्त मुनेर एकांत जीवन जो मुने अर्थात मौन मौनोव्रत तो धारण कर लिया भगवान का कथा भगवान का चिंतन छोड़ के समाज संसार का कोई बातें नहीं उठाने का इच्छा जिसका दिल में है उसका दिल में बराबर सुख पैदा होगा अभी इंद्र जी महाराज सुखी है आपको लगता है लेकिन भागवत से दो एक उदाहरण देके प्रस्तुत करें उसका बात संसारी आदमी का क्या हालत कैसे सुझाव सल्यूशन निकल सकता है इसका बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और इसके द्वारा ऑटोमेटिकली चैतन्य महाप्रभु का जो अवदान का इसका भी थोड़ा बहुत स्पर्श कर देंगे क्योंकि गोरियमठ के तरफ से आए हैं ये नहीं बताने से विकार हो जाएगा इंद्र महाराज जी स्वर्ग का राजा है और स्वर्ग का राजा होने के नाते इनका दिन में थोड़ा गर्व है अभिमान है हम स्वर्ग की राजा है बृहस्पति जी गुरु है गुरु जी देव गुरु बृहस्पति इन्होंने एक दफे इंद्र जी का पास आए और भरा सभा में नित्य गीत चल रहा था महफिल उसमें देवगुरु बृहस्पति को देखने का बाद भी इंद्र जी महाराज उठ के खड़ा नहीं हुए स्वागत नहीं किए देवगुरु बृहस्पति हैं ब्रह्मज्ञ इनके अनादर के कारण अभिमानी है दिल में जब अभिमान रहता है तो किसी को अनादर करने का साहस पैदा होता है बहुपात बोलते हैं अपने को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानने का कारण दूसरे को अपमान करने का एक इच्छा स्वाभाविक रूप में पैदा होता है लेकिन चैतन्य महापू का दिखाया हुआ तीर्णादु सुनिचिन तौर रूपी सहिष्णुना अमन इना सदाहरी हरिकीर्तन करने वाले का एक ही ये जबरदस्त एक क्वालिटी होते हैं गुण होते हैं त्रिनाद पिस् तिनका से भी नीचा इसमें संदेह आ जाएगा बहुत सारे श्लोक इधर चर्चा करने का सुजग नहीं है कैसे कृष्णदास कुराज गोस्वामी अपने को दिनहीन मानकर प्रस्तुत किए अपना परिचय को कृष्णदास कुराज गोस्वामी प्रस्तुत किए ये जो परिचय ये आपको लगेगा कि महाराज ये तो बनावटी है ये परिचय कभी भी हो नहीं सकता हम संसारी लोगों को बचाने के लिए सब बात बोलते हैं यहां तक कि संत समाज में जो नाम एंट्री किए हैं इनके चरणों में भी मेरा ये प्रार्थना है जे त्रिणादो पी सुनीच ये सब कोई का दिल को स्पर्श करे तो समाधान हो सकता नहीं तो समाधान नहीं है त्रिनादुपी सुनिच का माने क्या है हम तो समझे नहीं त्रिनादुपी सुनिच का माने क्या है महाराज तिनका घास को छाट दिया आपने तिनका का ऊपर अपने पैर रख दिया तिनका सर झुका लिया और इसके बाद जब पैर हटा लिया तिनका ऐसा कर लिया समझा मेरा बात तिनके का ऊपर आपने पैर रख दिया आपका प्यार के द्वारा वो तो अवनत हो गया लेकिन जब प्यार हटा दिया तो फिर से ऐसा हो गया तो इसलिए किस हमारा श्री चैतन्य महाप्रभ जी बताए ये तिनका से भी नीचा ऐसा है कि गौ और छागल गौ माता छागल अगर वो घास को खाना चाहे वो भी संभव नहीं क्यों इतना छठा हुआ है इतना जमीन का साथ लगा हुआ है देखने में बड़ा शोभा है लेकिन खाने जाओ तो गोमाता का उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है यह बोलने का कारण क्या है हम तो समझा नहीं बात भले जब तिनका से थोड़ा ति, तिनका से भी तिनका से भी नीचा एकदम अंग्रेजी में बोलते हैं हम्बलेन द्लेड ऑफ ग्रैस घास को छाटना छाटने के बाद जो एकदम टिप्स रहता है उनसे भी नीचा हो जाओ तो आपको भगवत प्राप्ति हो सकता है और आपको आपका हृदय में गुरु वैष्णव के कृपा के द्वारा हरि संकीर्तन वास्तव निकल सकता है अब ये प्रश्न होता है महाराज दुनिया में तो हमने बहुत आदमी देखे बड़ा विनम्र पक्षी आओ महाराज बैठो दंडवत ऐसा तो करते हैं अब हम समझे कैसे कि इसका दिनाद भी है कि नहीं है ये तो समझने वाला बात थोड़ी है बाहरी दृष्टि में विचार के द्वारा ये समझना संभव नहीं इसके लिए सिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपात एक रास्ता बता दिया इनके द्वारा एकदम तुरंत आप समझ जाओगे इसका अंदर में त्रिनाद भी है कि नहीं ये जगत में किसी आचार्यो आस्था के बताए नहीं बागति सिद्धांत सरस्वती स्वार्थ गोस्वामी जगत भोपाजी ने बताएं अगर जिस महात्मा का महात्मा अगर आप संसार में रहते हुए आपका हृदय महान हो गया अर्थात भगवान का चरण को प्रश्न किया तो आप क्या महात्मा नहीं है घर में रहते हुए संत होता घर में रहते हुए बहुत देखे हमने और तयगी भी बनाने का बाद भी संत नहीं हुआ भेज बना के रखे हैं तो पौपा जी ने बता दिया ये विचार करने का एक ही रास्ता है बाहरी दृष्टि में बहुत आदमी मीठा बोली बोल सकता है मीठा छोरी और बैठा लेगा बहुत भोजन भी दे सकता आपको दंडवत भी कर देगा बहुत सारे ये त्रीणादपी का कोई जजमेंट नहीं हो सकता पाउपा जी ने बताए जिस संत महात्मा का हृदय में देखोगे प्रतिष्ठा प्राप्ति का जारा सा भी कोई इच्छा नहीं है गंदगी भी नहीं है इच्छा तो दूर की बात जिनके हृदय में प्रतिष्ठा प्राप्ति का जारा सा भी गंदगी नहीं है जैसे हिंगूर किसी पात्र में रख दिया एक साल बाद वो पात्रों को देखो हिंगूर नहीं है लेकिन इसका अंदर में हिंगूर का गंध जरूर आएगा कपूर भी ऐसा है एक साल पहले रखा हुआ था थोड़ा बहुत गंदगी आएगा रघुनाथ दास गुस्वा भी सुंदर बताए इतना चर्चा करने से फायदा नहीं कोई आदमी भी नहीं है ऐसा परिवेश में हरी कथा बोलने का भी हमारा अभ्यास भी कम है लेकिन आए हैं क्या करें और बात यह है जब हृदय में प्रतिष्ठा का बिल्कुल गंदगी भी नहीं है तब वो तीनाद भी सुनीज में प्रतिष्ठित हैं इनके द्वारा जो संकीर्तन होता है ये आपका हृदय को स्पर्श करेगा आज नहीं तो काल कल नहीं तो परसु होगा इंद्रजी महाराज गुरुजी को अपमान किए खरा नहीं हुए तो इनके बाद गुरुजी सोच लिए कि इसका अंदर में अभिमान पैदा हो गए क्यों ऐसा जो है हमारा शास्त्र में कहावत है जे सन्यासात वैराग्य वैराग्याद अभयम ये जो अभय का बाद हमने चर्चा किया तो एक एक पॉइंट को चर्चा में बहुत समय लगे लेकिन मूल विषय से हट जाने का मेरा इच्छा नहीं है जब सन्यास होता है सन्यास का व्याख्या यह नहीं है किसी ने लाल वर्दी पहन लिया और दंड ले दिया सन्यास तो संन्यास है ही है अगर वास्तव हृदय में संसार से मन हट गया भगवान का चरण में लग गया श्री चैतन्य महापुर संन्यास लेने के बाद इसी का व्याख्या ऐसे किया मुकुंद चरण का सेवन मृतो गोहन कर लिया अपना दिल में दूसरा कोई ख्वाहिश है नहीं बस एक ही चिंतन है कैसे सर्वागीण रूप भगवान मुकुंद का चरण का सेवन करे परिपूर्ण रूप से उनको संतुष्ट करे ये विचार जिसका हृदय में आया है ये सन्यास है बाहरी दृष्टि में दंडा दंड लेने से ही सन्यास नहीं बनता दंडो का अर्थ है कायमन मन तीनों के द्वारा अपना ऊपर शासन चलाना जैसे अंतिम में क्या हो भगवान का चरण में सेवन वृत्ति बिल्कुल एकदम लग जाए यहाँ तक कि गीता में सन्यास का व्याख्या भी किया है गृह में गृहों में रहते हुए जिसका दिल विषय उसे हट गया भगवान चरण में लगन लग गया तब उसका संन्यास व्रत संन्यास का ये व्याख्या है समक रूप से न्यास करना न्यास मतलब न्यास कथा का तात्पर्य जो है गच्छित रखना सत्युक्त न्यास इति सन्यास अतः सत चित आनंदमय भगवान का चरण में आपने को समर्पित करने का ये जो विधान है परिपूर्ण रूप डेडिकेशन देडिक, पूरा जीवन का ये जो व्रत है इसको बोलता है वास्तव संयासन्यास होने का साथ साथ ही आपका हृदय में क्या होगा संन्यासा वैराग्य वैराग्य पैदा होगा बैराग जिसका व्याख्या थोड़ी देर पहले किया और जब बैराग्य आ ही जाएगा तब अभय आपको दूर नहीं है अभय ऑटोमेटिक हो जाएगा अभय के लिए दूसरा प्रचेषा का दरकार है नहीं हम अभय बनाने की कोई सिक्योरिटी फोर्स लगा दे कुछ ऐसा अमानित पैसा को बैंक में लगा दे कि देश का कुछ भी हालत हो मेरा चाहे देश का कुछ हालत हो मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं ऐसा नहीं है भयम द्वितीय विनिवेश अपत विपर्य श्रुति अश्रुति श्लोक का व्याख्या किया ताब भयम द्रविण देह सुमितम इत्यादि श्लोकों का भी व्याख्या करें तो बहुत लंबा सुंदर उस समय तक तो आपका दिल में भय भाए, बने रहेगा जिस समय तक तो आप भगवान का चरण में आत्मसमर्पण नहीं किए हो हमारा शास्त्र में चैतन्य श्रद्धा में तो में बताते हैं आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे अकारण जो आश्रय ले, ले लेते हैं वास्तव आत्मसमर्पण कर देते हैं इसका भजन बनता है आज इसका लिए भगवान भी चिंतन करते हैं आश्रय लिये भाजये तारे कृष्ण नहीं तेजे समझ में आ रहा है आपका इसको भगवान त्याग नहीं करते जो आश्रय ले लेते हैं गुरु वैष्णव के चरण में वास्तव गुरु वैष्णव के चरण में सदगुरु के चरण में किसी कपट व्यक्ति के चरण में आश्रय लिए हो उसका लिए मैं जुमा नहीं हूं तो वहां बताया कि आश्रय लिये जो आश्रय लेके भजन करते हैं उसको कृष्ण की किसी भी हालत से त्याग नहीं करते और आश्रय लोही भाजी तारे कृष्ण नहीं थे जे आज सब मरे कारण अब बाकी दुनिया जो है उसका तो आत्मसमर्पण नहीं है चाहे किसी भी समय वो गणेश जी का पूजन कर लिया शंकर जी का पूजन कर लिया देवी जी का पूजन कर लिया वो करता है लेकिन देवता लोगों का जो क्षमता है ये पूरा क्षमता नहीं दिया गया पूरा क्षमता नहीं दिया गया भगवान का हाथ में सब कुछ है ये लोग का हाथ में थोड़ा थोड़ा क्षमता दे, दे के रखा है जगत का पालन के लिए ब्रह्म संगीता भी सुंदर बताया है जो ये सब देव देवी हैं ये सब देव देवी आप आप लोगों को जो थोड़ा देखभाली करेंगे तो आप चिंतित हो जाते हैं कि महाराज हम इसका पूजन न करें हमारा मुसीबत हो सकता है काल भी ये प्रमाण दिया था हमने भगवान का उपासना करें तो उसमें कोई दूसरा समस्या आए ही नहीं सकता भगवान का चरण में समर्पित आत्मा का को कोई समस्या हो नहीं सकता इंद्र जी महाराज गुरु जी को अपमान करने का बाद गुरु जी क्या किए ये जो कर्म कंडी में कर्म कांड में फंसा हुआ संसारी आदमी का समस्या को थोड़ा हम दिखा रहे हैं कि समस्या दिखाए उसका समाधान आए समस्या समझे नहीं बस मत ठीक ही है महाराज क्या समस्या है हमारा सब तो ठीक ही है समस्या कहाँ है ये बद्धजीवों का समझने का बाहर है वो सोचते हैं हम ठीक है जैसे भागवत में बताया हुआ जो बहुत सारे दारू पी लिया है इतना दारू पिया है तो वो उसका अपना कापर ठीक है कि अपना जो कापड़ है वो अपना शरीर में है कि नहीं उसका पता नहीं चलता और उसको आप बचाने जाओ नाल में पड़ा हुआ है कि किच में पड़ा हुआ है बोलो उठाने जाओ वो बोलो हमको छोड़ दे हम ठीक है तू अपना धंधा कर दारू पी के पड़ा हुआ है सारे शरीर खराब हो गया पूरा जमींदार का लड़का है कमीज पूरा खराब हो गया उसका जितना सारे कीच लग गया उसको बचाने जाओ तो हमको छोड़ दे तू तो अपना काम कर हम ठीक है तो संसारी आदमी विस्वयों का नशा नशे में ऐसे डूबे हुए हैं तो वो सोचते हैं हम ठीक है संत महात्मा का कोई जरूरी है नहीं वो तो प्रनामी पुनामी, पुनामी टुकटाक लेने के लिए आते हैं हमारा साथ क्या काम है लेकिन ये मत समझो वास्तव संत महात्मा का कोई लेना देना नहीं है आपका साथ काल छ किस्म का विनिमय बताया था अगर किसी का सौभाग्य है संत महात्मा का साथ ये विनिमय कर लिया तो उसका मंगल का रास्ता खोल जाते हैं ददाती प्रतिगिन्ना पृछती गुजम आच्ती गुजमाख्या भूंगते भजयते चैव स्वरविध प्रतिलक्षण हम ये छ किस्म का प्रतिलक्षण ये अक्सर संसारी आदमियों में चलता चलते रहता है ये प्रति लक्षण इस सड़क भी तो सौ किस्म का जो प्रीति किसी को कुछ देना किसी से कुछ लेना हैं किसी को बोलना किसी से कुछ सुनना किसी को खिलाना किसी से खाना ये तो संसारी आदमी को बोलने का इंस्ट्रक्शन देने का दरकार नहीं चलते रहते हैं और गोपी जी भगवान देवावती माता जो प्रश्न किए कपिल जी भगवान यही बोलते हैं जे ये जो संसारी आदमी का अंदर में जो रिलेशन है संपर्क है इसके द्वारा संसारी आदमियों का बंधन हो जाते हैं जो रिलेशन बना के रखता है संसारी आदमियों का अंदर जो रिलेशन चलता चलते रहता है आपस में उसमें बंधन होता है क्योंकि एक बुद्ध जीव दूसरे बुद्ध जीव को हेल्प करते हैं लेकिन कई मुक्त पुरुष महापुरुषों का साथ आपका ये छ किस्म का जो विनिमय है अगर हो गया तो इसके द्वारा आपका क्या होगा मुक्ति का रास्ता खोल जाएगा इसमें बंधन तो हो ही नहीं मुक्ति का रास्ता खोल जाएगा कोपिल जी महाराज देवाहुति जी को बोलते हैं जे ये जो संबंध है संसारी आदमी करते रहते हैं इसके द्वारा बंधन हो यही अगर संत महात्मा का साथ बन जाए ये क्या होगा मुक्ति का दर खुल जाएगा और कोई असुविधा नहीं होगा कर्मकंडी में फंसे हुए आदमी का हालत दिखाने के लिए हम दो एक उदाहरण दे रहे हैं आपको समझ में जरूर आ जाएगा हम बहुत सीधा बात बोलने बैठे हैं महाराज जी बोला गप बोलना थोड़ा कठिन मत नहीं बोलना कर्मकंडी में सब आदमी फंसे हुए हैं शुद्ध भक्ति किसी का अंदर होना बहुत मुश्किल कब होता है कैसे साधन भक्ति से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए कब होता है इसका बारे में लंबा चौड़ा चर्चा है इंद्र जी महाराज अपमान किए देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि इसका अंदर में अभिमान पैदा हुआ तो इसका शिक्षा देने के लिए अंतन हो गए अंतन मतलब गुरु जी को ढूंढो अब मिलेगा नहीं अंतन जानते हो अपना शरीर गुरुजी जी कहा है आप ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है अदृश्यता अदृश्य हो गए थोड़े देर बाद जब महपिल उस सभा समाप्त हो गया नृत्य इंद्र जी का दिमाग में आए कि महाराज हमने तो बड़ा गलती किया हमने तो बिल्कुल ठीक नहीं किया है क्या क्या काम हमने किया उचित नहीं था देव गुरु बृहस्पति हम लोग का गुरु है गुरु जी आते हुए देखे हमने उठ के खड़ा नहीं हुए और दंडवत प्रणाम तो दूर की बात है स्वागत करना तो चाहिए था लेकिन किए नहीं इसका क्या हालत होगा बाद में देव लोगों का सामने बोले हमने बड़ा भारी गलती कर लिया इसका क्या समाधान है अब हम काम करें गुरु जी को गुरु जी का चरण में अपना मस्तक को राख के रोते रोते बताएंगे जरा सा का आपका बच्चा भूल कर दिया आपको क्षमा करना लेकिन मिले तब ना गुरुजी मिले नहीं गुरुजी जी अदृश्य हो गए अदृश्य होने के कारण सारे जाग जगो जो कर्मकंड का विधान है जिसके द्वारा स्वर्ग लोगों का स्वर्ग लोग चलते रहते हैं सारे समाप्त तो हो गया किंतु तो कौन कराएगा गुरुजी हैं वो भी पुरोहित हैं प्रधान आदमी देवता लोगों को बचाने वाला तो वही है देव गुरु अब गुरुजी चले गए तो किसका शरण में जाए कौन कराएगा जाग जग्ञ सब कुछ वो तो खत्म होने वाला है अभी ऐसा हो गया उस समय में क्या करे उस समय में क्या करे ना इंद्र जी महाराज बड़ा समस्या में पड़ गए बड़ा समस्या में पड़ गए उन्होंने सोचे कि महाराज जाग जज्ञ करने के लिए पूछे ब्रह्मा जी को बोले काम करो गुरुजी जी का चरण में अपराध की गुरुजी तो मिलते नहीं आए काम करो त्रोष्टा ऋषि का जो नंदन है लड़का है उसका विश्वरूप इनके चरण में जाओ ये इसका ताकत है बड़ा ब्रह्मचर्य जो है बड़ा ब्राह्मणिज्म उसका जो ताकत है भजन का बहुत है उसको पकड़ लो चरण वो आपको सब कराएगा जाग जो को सब कराएगा ठीक है महाराज सारे देवता लोग जाके इनके चरण में शरण लिए है तो देवता लोगों से बच्चा है लेकिन फिर भी जाए तो काम हासिल करने के लिए और जाके प्रार्थना किए बेटा आपको एक काम करना है आपको पुरोहित का रूप में हम वरण करते हैं गुरु का वरण में हमारा गुरु गुस्सा हुए अदृश्य हो गए हमको मिल, मिलता नहीं गुरुजी जी कहाँ गए तो के काम करो हमारा जाग जोगो रुख रहे हैं तो ये थोड़ा करवा दो दान दक्षिणा तो देंगे उसको बात दूर की बात है तो उसके बाद उसका चरण पकड़ के उसको लेके गए और महाराज जाग जोगो चल रहे हैं जब जब जग्गो चल रहे हैं चलने का साथ साथ देवराज इंद्र बैठा हुआ है क्योंकि वो तो जजमान है बैठे हुए हैं और गुरुजी मंत्र पाठ करा रहे हैं चल रहा है योग हवन किया चल रहे हैं करते करते अचानक इंद्र जी महाराज को तुरंत नजर में आ गया कि चिल्ला चिल्ला कर ये हमारा ये पुरोहित है जिसको गुरु गुरु का आसन में बैठाया ये कपट है ए चिल्ला चिल्ला कर देव देवता का भाग दे रहे हैं कि तो जब हम इधर उधर देख रहे हैं कुछ काम में व्यस्त हैं तो वो गुप्त रूप से असुर लोगों के भी भाग दे रहा है जब ये नजर में आ गया तो उसका इतना गुस्सा चढ़ गया कि महाराज रहा नहीं गया उन्होंने क्या किया तुरंत देश को अपना तरवाल उठाए और यज्ञ स्थल में गुरु जी का वो सड़कों तीन सर को, को काट डाला पूरा महाराज जो स्थल जग चल रहे हैं इसका डर नहीं है खून निकाला है और भी ब्रह्म ये जो ब्राह्मण है इसको खत्म किया ब्राह्मण तो है ही है फिर गुरुजी का चरण गुरुजी का रूप में उसको वरण किए हो सारे इकट्ठा इसका पाप उसको लग गया अब बेचारा कहा जाए अब बेचारा कहा जाए इसका तो ऐसा हालत हुआ कि वो बांचने का कोई रास्ता है नहीं देखो कर्मकांडी का क्या हालत है हम ये दिखा रहे हैं भागते भागते कहाँ जाए बेचारा भागते भागते कहा जाए तो भागने का क्या रास्ता है उसका बाद समाधान दिया सब ऋषि मुनिये इकट्ठा का समाधान दिया बोले ये पाप को चार हिस्सा में बांट देंगे पानी ले लेंगे भूमि ले लेंगे स्त्री है पेड़ ये सारे ले लेंगे कैसे एकादशी क्यों करना पड़ता है? ये भी उत्तर आ जाएगा ये महाराज एकादशी का जो दिन है इसी दिन ये जो इंद्र जी ने जो तक किए थे ये सब पेड़ पौधा स्त्री जाति मैया लोग पानी भूमि ये चार हिस्सवा बंटवारा हो गया भले हम ले लेंगे आपको छुटकारा दिला देंगे चलो इस बार के लिए बच गया इसी समय जो पेड़ पौधा एकादशी का दिन में जितना सारी जो ब्रह्मोत्ता का पाप इसमें चढ़ के रहते हैं एकादशी का दिन पंचो वर्जन है और फल मूल आदि भोजन करने का विधान है वो भी अगर असमर्थ है बिना पानी रहने का तो विचार है एकादशी भी बहुत किस्म का होता है एकाहार, निराहार निंबू बहुत सारे आज जो खाते रहते एकादशी के दिन बहुत भूख एक घंटा आगे एक सेब खा लिया दो घंटा बाद अमृत खा लिया तीन घंटा बाद खाजूर खा लिया सरबत खा लिया उसका तो एकादशी क्या मिलेगा एक आहार का विधान है एक आहार कम से कम थोड़ा सा बचने का लिए जिसका समर्थन नहीं है बहुत सारे प्रोसीड्योर है कभी समय मिले आप लोगों में आग्रह पैदा हुए ये तो दो चार आदमी बैठा हुआ है सामने कौन सी लंबा चौड़ा बात है तो इसमें क्या है आपको जानकारी मिलेगा कि एकादशी का दिन अगर ये पंचोशो आदि खाना शुरू कर दो इसमें आपका पाप आपका ऊपर रहेगा ही रहेगा से छुटकारा है नहीं इसलिए एकादशी का दिन ये सबसे बच कर रहना है एकादशी करना है और क्यों इसका उत्तर हमने अभी दे दिया इंद्र जी महाराज बच गया अभी बंटवारा हो गया इंद्र जी महाराज बच गया तो ठीक है लेकिन कहां तक बचे कर्मकांडी व्यक्ति जहां तक व्यवस्था करे एक्सट्रीम पॉइंट उसका बाद भी उसका सुझाव सोलूशन निकालता नहीं इसको देखो तो जिसको मार डाला विश्वरूप जी उसके पिता थोड़ी छोड़ेगा उसका पिताजी कौन है त्रष्टा त्रष्टानंदन है वो बोले देवता लोग का इतना हिम्मत है मेरा को गुरु पद में वरण किया और पैर पकड़ के लेके गया वहां जाके गुरु को मारा ब्रह्मा ब्राह्मण को मारा सारे सब जो हरकतें हैं बदमाशी किए हैं इसका जवाब हम देते रहेंगे उन्होंने क्या किया उन्हें योग्य शुरू किया उन्होंने ऐसा एक शुरू किया जिसमें क्या है कि इंद्रो के मारने वाले एक आदमी पैदा, पैदा हो जाए एक ऐसा शक्ति पैदा हो जाए कोई इंद्रो के ऐसा खेल खेल में मार डालेगा लेकिन होनहार का खेल है भगवान का इच्छा है वो क्या किया जब ये हवन यज्ञ करने बैठा यज्ञों का कारण उसमें सांस्कृत में थोड़ा प्लूटो जो जो शब्द जोर में बोलना है उसका माने एक हो जाएगा जो शब्द आस्ते बोलेंगे उसका माने एक हो जाएगा एक ही शब्द हो जोर से बोलोगे उसका माने एक हो जाएगा आस्ते बोलोगे तो उसका माने अलग हो जाता है ये जो वे पढ़ा हुआ है वो सब जानते हैं तो उन्होंने जो हवन करने का समय ऐसा किया उसमें ऐसा मंत्र उच्चारण किया उसका थोड़ा मंत्रो इधर उधर हो गया प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा सा गलती हो गया गलती होने का कारण इंद्रों को मारने वाला जो पैदा होना था इसका उल्टा हो गया इंद्रों जिसका हंता इंद्रों जिसको मारेंगे वो पैदा हो गया अब सोचो कर्मकंडी का क्या रास्ता है इसके बाद वित्तासुर पैदा हो गया वित्तासुर के बहुत कहानियां हम नहीं बताएंगे और पैदा होने का बाद बितासुर ने क्या किया हाथ से उठा उसके बाद चलना शुरू किया उसका एक एक पदवीक्षण के द्वारा पृथ्वी हिलने लगे ऐसा उसका केश और मस्तक तो जो आसमान में मेघ है बादल चलते हैं इसका ऊपर इसके बारा हाहाकार मच गया चारों ओर और, और देवता लोगों में हाहाकर मच गया और देवता लोग ने सब सोचे कि ऐसे बाचने का क्या रास्ता है ये जो पैदा हुआ ये तो पल पल में सब मार डालेगा सब देवता को बचने का कोई रास्ता नहीं ऐसे पैर देखे ऐसा जाएगा पैर से कुचल जाएगा सारे क्या कैसे बचा जाए कोई रास्ता नहीं मिला कोई रास्ता नहीं मिला क्या करे कोई रास्ता नहीं मिला पागल हो गया और बड़ा युद्ध हुआ भयंकर एक साल तक युद्ध हुआ नर्मदा का किनारे किसी भी हालत से बिता को मारने का कोई रास्ता नहीं निकला क्या होगा ये समस्या अभी हो फिर देवता लोगों का जो रक्षा करता भगवान गलती तो किया ही है तो समाधान हुआ ये ब्रह्मा जी बता दिए काम करो तो मैं का दोधीची मुनि का पास जाओ मुनि भजन करते हुए दिखाई पड़े और सब जाके दोधीची मुनि के चरण में जाओ वहां जाके उनके चरण में शरण लो वो अगर अपना शरीर को दे दे इतना तपस्या इतना भजन के द्वारा उसका तेजमय शरीर है इसके हड्डी लेकर अगर आप वज्र बनाओगे ये वज्र अभ्यर्थ होगा इसके द्वारा उसका मौत हो सकता नहीं तो होगा नहीं एक ही रास्ता है तो दीची मुनि के चरण में शरण लिया तो दोदी, पहले बड़ा मजाक किया अरे बड़ा भारी आपने आए हो उपकार लेने के लिए लेकिन ऐसा बताओ कोई अपना शरीर देता है अपना शरीर देके ऐसा मजाक किया देवता लोग का एकदम डर के मारे भर गए एकदम भयभीत हो गया उसके बाद दोदीची मुनि बताये कि देखो साधु संत तो वो होता है जो अपना शरीर अपना सब कुछ का विनिमय में दूसरे को अभय दान करे तो हम देने के लिए तैयार है तो आपके साथ मजा किया थोड़ा लो हमारा शरीर बोल के अपना शरीर को छोड़ दिया तो ददुषि मुनि को हड्डी को लेकर अभी वज्र बनाया बज्र बनाया कौन विश्वकर्माने वो बज्र के द्वारा फिर लड़ाई करने के लिए मैदान में उतारा है और महाराज जो लड़ाई चला वो सुनने का लायक है और उसके बाद हाथ से सब कुछ बज्र भी गिर गया था बितासुर भाग, महा भागवत है पहले जन्म में आ, वो चित्त केतु राजा था बहुत सारे कहानी है तो उसके बाद वो बज्र चलाया उन्होंने बोले बज्र चला शर्म की क्या बात है ये तो युद्ध चल रहा है उठा लो बज्र को मारो मैं भयभीत नहीं हूं दो हाथ काट गया अभी तसुर ऐसे ही चल रहा है और फिर इसका गले के सामने वो बज्र आ गया वज्र काट रहा है पूरा बज्र काटते हुए पूरा गले को काटते हुए गिरते हुए जो देखा इसमें बहुत समय लगा बहुत समय काट के गिरा है बहुत समय आप सुनेंगे तो हैरान हो जाओगे कई महीना फिर धीरे धीरे काटते कि कितना सारा उसका गले का जो साइज है तो उसका बाद फिर ब्रह्मो, ब्रह्मता का प्राप है ब्रह्म का बाप लगा क्योंकि अग्नि से उठा है लेकिन वो चिल्लाते हुए बोले हमारा भाई है हमारा भाई को तू मारा वो ब्राह्मण है फिर गुरु भातृ गुरु हा बंधु हा वो जो हमारा अपना भाई तेरा गुरु गुरु को भी तुम्हारा सारे संबंध जो है आपने किया है इसका चुकाते रहेंगे हम उसका बात जो होना था वही हुआ बितासुर शरीर छोड़ दिए शरीर छोड़ने के पहले जो जो सुंदर उपदेश दिए हैं जब तक धरती रहे और संत महात्मा रहे संसारी आदमी रहे उनको ये शिक्षा को सुनना चाहिए हम तो इस बारे में बताएंगे नहीं उसके बाद जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा उसको उससे बचने के लिए दूर के कहां तक जाए भागते भागते भागते भागते पागल हो गया और मानस सरोवे में जाके महाराज डुबकी लगाया और लक्ष्मी जी पद्म जी का पद्म का में रहती है उसमें जाकर उन्होंने आश्रय लिया मैया का चरण में हमको बचा लो और वहां कोई हवन भी करे देवता लोगों को ओम इंद्राए सुहा तो इंद्र जी का जो खाने का भाग वो लेके कहा जाएगा तो पानी के अंदर है तो खाना पीना भी बंद हो गया क्योंकि जितना देवता लोग हैं इन लोगों का खाना लेके कौन जाता है अग्निदेव सबसे कनिष्ठ देव वो अग्निदेव क्या करता है सबको का खाना का बंटवारा करते हैं आप सुहा कर दिया और अग्निदेव जाके उसका भाग उसका सामने पहुंचा देता अब उपाय नहीं है बिना खाए एकदम हालत खराब हो गया उसके बाद ब्रह्मोश्री जी सारे मिलकर समाधान निकाला भले काम करेंगे आपको असमय योग्य कराएंगे आप निकाल आओ किसी हालत से आप निकाल ऐसा करके देखो मेरा कहने का मतलब है भागवत जी का एक ही कहन क्योंकि ऑथेंटिक है प्रामाणिक है इसके द्वारा कोई समाधान नहीं निकला आज तक इंद्रो जो इंद्रो अभी इलेक्शन में अभी जो खड़ा हुआ था वो भी अभी चल रहा है वही मंदंतर में अभी जो इंद्र है उसका पतन अभी नहीं हुआ बाद में होगा एक एक इंद्रो चेंज हो जाता है बहुत सारे हिसाब है वो इंद्रो का अभी भी कोई शांति नहीं है बेचैनी हटा नहीं क्योंकि वो शुद्ध भक्ति, भक्ति के लिए तैयार नहीं है शुद्ध भक्ति के लिए तैयार नहीं है संसारी आदमी वो भी तो संसारी है चाहे स्वर्ग में है संसार कहां हटा अगर साधु का बेस बना लिया उसका अंदर में संसार भरपूर है चिंतन तो संसारी है गृहो मेधी ये बात को उठाया था महाराज गृह मेधी शब्द तो कहां से आया गृह मेधा आपका जो टैलेंट है आपका जो विचार है बुद्धि है वो संसार के साथ जोड़ा हुआ है जब सब संसार से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे भगवान के चरण में आपका संसार अपने आप चलेगा भगवान जी आपका कृपा करेंगे आप अगर सोचोगे मेरा एडुकेशन है इतना एजुकेशन तो हमको रक्षा करेंगे हाँ एजुकेशन हमारा है पैसा है सब कुछ है लेकिन समाधान निकालने का कोशिश करो देखोगे एक भी समाधान नहीं है मैं ये प्रमाण देता हूं एक गृहस्थी व्यक्ति का एक लोथा बेटा बड़ा ऊंचे खानदान का उसका पिताजी उसको अमेरिका भेजा एडुकेशन करने के लिए ऐसा बड़ा एडुकेशन डिग्री लेके आए कि महाराज वो डिग्री लेके आए इतना रिजल्ट अच्छा हुआ कि इन वो जितना सर ये बड़े बड़े कंपनी हैं ऐसा उसका पीछे पड़ गया वो प्लेन से उतरने का साथ साथ ही उसका हाथ में ऑफर देगा आप हमारा कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको ये फायदा मिला वो कंपनी बोलते हैं ये आप हमारा कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा सारे कंपनी उसका मैसेज भेज रहा है कि हमारा कंपनी आप ज्वाइन करो तो उन्होंने बोला अभी तैयार नहीं किया आप घर में जाए विचार करे उसका बात देखेंगे तो महाराज घर में जाके थोड़ा आराम किया और सात दिनों का ही अंदर इसका ऐसा ब्रेन स्ट्रोक हो गया कि वो चलने का लायक नहीं है चलने का लायक नहीं है जलंधर का अमित बोलके के शिला भक्तिवल्ल तत्व को समाज एक शिष्य है करोड़ों करोड़ों पैसा का मालिक है उसका पिताजी कहा नहीं ट्रीटमेंट कराया डॉक्टर ने बोल दिया इसका कोई समाधान नहीं है आस्था को ऐसा ही है कोई समाधान नहीं मिला तो उसका ऐसा ब्रेन स्ट्रोक हो गया कि महाराज वो जो ब्रेन जो शिक्षा सीख के आए हैं जो एडुकेशन डिग्री लेके आए हैं अभी वो कोई काम का नहीं है पानी में फेंक दो तो अच्छा है क्योंकि दिमाग पूरा गड़बड़ हो गया कोई दिमाग चलाने का हिम्मत नहीं है शरीर तो चलता ही नहीं है दिमाग तो गया अब बोलो आ, वो जो कंपनी वाले जो इतना ऑफर दे रहा अब ऑफर देगा क्या उसको नहीं देगा ना क्यों उसका तो एजुकेशन है करके आया है महाराज ये एजुकेशन का क्या वैल्यू है लेकिन आप अगर बोले क्यों भक्ति किसको मिल गया भक्ति जिसको मिल गया उसका शरीर अगर विवस हो गया कुछ भी हो गया लेकिन भक्ति अंतरात्मा का वृत्ति है हमने एक उदाहरण दे दे आपको चमक लग जाएगा कलकत्ता में विवेकानंद रोड का सामने वृंदावन से कुछ रामानंदी साधु बहुत अच्छा खासा महात्मा बहुत सुंदर महात्मा भजन करने वाला वो लोग गए हैं उधर क्योंकि उसका दादी माँ उसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं अर्थात दीक्षा लिए हैं तो उन्होंने गए जाने का बाद कथा कीर्तन होगा लेकिन दादी मां पहले से ही बोल दिया था कि हम अगर असुस्थ हो जाए तो इतना भजन करती थी कि वो दिन भर तुलसी जी को सामने रखकर तुलसी का सामने परिक्रमा और माला करती थी लाठी लेकर ऐसा करके ऐसा भक्तिमती पहले से बोल के रखे पोता पोती सबको कोई, कोई भी मेरा सामने रहे मेरा स्थिति को ऐसा हो जाए कि हॉस्पिटल लेने के लिए तू लोग व्यस्त हो जाएगा ऐसा नहीं करना जब मेरा शरीर खराब हो जाए कुछ भी होए, मेरे को तुलसी और गंगा जी का मिट्टी रखा हुआ है इसका सामने मेरे को सुला देना और मेरा सामने हो सके तो संकीर्तन करना और एक बात बिल्कुल नहीं भूलना कि मेरा जो माला है गुरु जी दिए हैं अगर हाथ से छूट गया है और माला को पकड़ा देना चाहे कुछ भी हालत हो मेरा लेकिन माला अगर हाथ में हाथ से छोड़ गया तो जरूरी यह ध्यान रखना माला को मेरा हाथ में लगा देना बस यही काम है तेरा हॉस्पिटल फॉस्पिटल नहीं जाना है हमको मरना है तुलसी जी का सामने तो महाराज जब हालत ऐसा होता है कि, कि किसी का दिमाग चलता है दादी दादीमा क्या बोला है तुरंत व्यस्त हो गया इसको एम्बुलेंस बुलाओ ले जाए चले तो उसमें एक महात्मा जो गया था उन्हें बोला दादीमा तो तेरा तो तो बोला था दादीमा हम लोगों को भी जो होता हालत जब खराब हो तो इसका ऐसा ऐसा करना बोला अरे हाँ वो तो ठीक ही है लेकिन हॉस्पिटल में लेना जरूरी है तो बचेगा नहीं बोले जो वो बोल के गया वही कर तू उनको सुला दे इसका सामने और मरने का हालत है सब ठीक है कोमा में चला गया वह उसको हाथ में माला पकड़ा दे महाराज सारे शरीर विवश है मेरा गुरु का भी उदाहरण है ये लोग जानते हैं 102 साल का उम्र हो गया जब माला हाथ में पकड़ा दिया सारे समय आश्चर्य हो गया सारे शरीर चलता नहीं कुछ भी नहीं लेकिन माला हाथ में पकड़ा दिया तो माला चल रहा है माला चल रहा है ऐसा ऐसा। मेरा आज गुरुजी का हाथ में माला नहीं है पूरा पुरुषोत्तम निराचल धाम से कलकाता में बेलभ्यू नर्सिंग होम में ले आ रहा है लेकिन फिर भी माला चल रहा है शायद हाथ चल रहा है मुख चल रहा है तो महाराज ये जो शिक्षा तरंग गुरु वैष्णव से आपको मिलेगा ये कोई समाप्त होने वाला नहीं गजेंद्र मुखन में देखो प्रमाण हम दे देते हैं हमको गल्प बोलने के लिए बैठे नहीं गजेंद्र मोखन देखो वहां पहले ही श्लोक में बताया हुआ है प्राग्जनमानुशिक्षित हम जजाप जापम प्राग जन्मानुशिक्षित हम ये गजेंद्र हाथी हाथी जो नहीं मिला इसको लेकिन पूर्व जन्म में जो भजन किए हैं इसका प्रभाव हृदय में बस गया अब इसके कारण इसके जवान से पूर्व जन्म में जो शिक्षा है आप बताओ पूर्व जन्म में गजेंद्रो क्यात कौन था इंदोदम राजा था किस ऋषि का चरण में अपराध किया अगस्त ऋषि का चरण में अब आपका सामने प्रमाण तो हम लगा दिया सारे बिना प्रमाण हम बात नहीं करते कैसा हालात हुआ था लेकिन वो हाथी जोनी मिलने का बाद भी हाथी जोनी मिलने का बाद भी वो हाथी का समाधान निकाला कि नहीं ये बताओ हाथी का समाधान निकाला कि नहीं अगर भगवत नहीं सुने हो तो सुन लो किसी अच्छा खासा महात्मा से और विचार करके सुना देंगे कैसे पूर्व जन्म का शिक्षा हृदय में प्रकाशित हो गया और बोलते चले सारे बिनय बिनती बिना पंजीका और उसके बाद भगवान स्वयं आ गए और गजेंद्रो को ग्राह का फांद से फंदा से बचा लिया है कि नहीं आ, आप लोगों के सामने मेरा बिनती है रोज सुबह में उठकर किसी भी हालत से गुरु वैष्णव का नाम बोलना नहीं नीत खोला तो तुरंत जितना सारे वैष्णवों का नाम मुखस्थ है सारे शरण और बंदन करो उसके बाद तुरंत गजेंद्र जी को भगवान बचा रहे ऐसा करके आ गया हरि। उसी जमाने में उस टाइम में उसका नाम था हरि। चक्र लेके आ गया और छलंग लगा के उतर रहे गुरु जी से और चक्र छोड़ दिया और ग्राहक को ऐसा ग्राहत विपाटित इसका एकदम गला काट दिया और गजेंद्र को बचा लिया ये दृश्य को इसको हृदय में चिंतन करो जब मरने का टाइम में ये चिंतन करोगे भगवान का बाधा है ददामी विमलाम गतिम जो गजेंद्रमोन को रोज पाठ करते हैं उसका चिंतन करते हैं उसको मरने का टाइम में मैं खोत वो अगर भूल भी जाए मैं जाके उसको याद दिलाता हूं मेरा याद कर भगवान का बाधा है ऐसा वादा किसी जगह नहीं है ध्यान से यह बात सुनना चाहे दो दस आदमी बैठा हुआ है मेरा आना इधर कभी बेकार नहीं जाएगा अगर गुरुजी का किपा है मेरा ऊपर यह आना कभी बेकार नहीं जाएगा यह हम बोल के हमारा वानी को विश्राम देते हैं संसारी आदमी का समाधान है यही है कि गुरु वैष्णव चरण में आश्रय लेकर नाम करो हरि संकीर्तन करो दोबारा बोल हैं हजार बार बोल हैं इसके अलावा कोई दूसरा समाधान है नहीं दूसरा समाधान है नहीं बहुत सारे लंबा चौरा कथा बोलने का टाइम नहीं हम लोगों को जाने का भी समय आ गया छः बजे गाड़ी आएगा अब महाराज जी थोड़ा बताएंगे बांछा कल पत के पासिंद भविष्य पथितान पावन भविष्य में भयो नमो नमः